are see the find the card are key एक तह तीन कारण अग्नि के बनी के प्रति मणिकिण संयोग अथवा अरिमंथन संयोग अथवा तीर्णकार संयोग ये तीनों संयोग में रहने वाला एक जाति वो कारण का औसल को हो सकता है अथवा अन्यतमत्व ये भी कारण का अवसरों को हो सकता है अन्यतमत्वम शब्द का अर्थ हो गया भेद कूटालचन्न प्रतियोगिता का भेद अरे जो भेद हुआ ये स्वरूप तो भान भी नहीं होगा इसलिए स्वरूप अवच्छेदक भी नहीं बनेगा तो स्वरूप नहीं होगा तो भेद भेदत्वेन होगा अभी तो भेदत्वेन होने से भेद हो गया कारणता अवच्छेद अन्यतम अभी भेद में भेदत्व तो आ जाएगा तो कारण का अवच्छेद अवच्छेद और ये क्रमश ले करके विशिष्ट होकर के छेद हो जाएगा कारणता था अवच्छेद हो जाने से ये छह भेद होकर लेकर के कारण कारण था अवच्छेद का अवच्छेद का हो जाएगा तो कारण था अवच्छेद कर ये भी छे तरूपित कारण था ये भी छ होकर गौरव से होगा सिद्धांत कहा कि जो कारणता था ये कारण से भिन्न नहीं होगा इसलिए अवच्छेद का हो जाने पर भी कारण छह नहीं हो जाएगा कारण तो तीन ही रहेंगे अगर दूसरे लोग कहे कि आप ये तीन संबंधों को कारण मानेंगे अथवा तो तत्कालीन तो वायु संबंध इसको कारण मानेंगे तो ये तीनों को कारण मानेंगे तो तनिष्ट शक्ति तो वायु तो संयोग को कारण मानेंगे तो वायु संयोग अनिष्ठ शक्ति तभी तो भवना होने से शक्ति की सिद्धि नहीं होगी ये नया आयकर कह दिया कि शक्ति और शक्ति पदार्थ रूप में सिद्ध नहीं होगा तो अतिरिक्त पीड़ा सिद्ध नहीं होगा दूसरा पदार्थ है सादृश्य तो सादृश्य का लक्षण क्या है तब होता भूयो धर्मगौत्म तद भिन्नत्व अगर नहीं कहेंगे तब भूयो धर्मगौत्म कहेंगे तो कहाँ लक्षण जाएगा गो में जाएगा जो कि सादृश्य का निरूपकर तो का निरूपक निरूपकर सादृश्य का प्रतियोगी उसमें लक्षण जाएगा तो अगर हम तद भिन्नत्व भी नहीं कहेंगे और लक्षण प्रतियोगी में न जाए कोई उपाय है अंगेग का संबंधा करेंगे सदगत भूयो धर्मोत्तों मगर भूय नहीं कहेंगे तो सदगत धर्मवतों द्रव्य को लेकर के गो का गो का सादृश्य अवस्थी में भी आ जाएगा कहीं आ जाएगा आगे देख लेते ग इसमें अलंकार कहा जाए आगे सादृश्य घटक धर्मच कुचित जाति रूपों सादृश्य दोनों सदृश है दोनों में रहेगा सादृश्य सादृश्य का निमित्त कौन होगा कहते हैं कोई एक है घटक धर्म दोनों में समान होना चाहिए तो वो धर्म कौन होगा कहते हैं उचित जाति रूप हो यथा घट सदृश पट है इसमें सादृश्य हो गया जाति घट और पट में कोई समान जाति रहेगी द्रव्य पृथ्वी तो ये सब सादृश्य लेकर के कहीं का घटक धर्म जाति हो जाएगा उचित उपाधि रूपों जैसा यथा गोत्वं नित्यं तथा तो अश्वत्व अपी नित्यम गोत्व जैसा नित्य हुआ गोत्व नित्य हुआ अभी अभिगोतों में क्या धर्म रहेगा नित्य तो अभिगोत्व में भी नित्यत्व तो रहेगा अश्वत्व में भी नित्यत्व तो रहेगा अभी नित्यत्व दोनों में सादृश्य हुआ नित्यत्व कोई जाति हो जाएगी नहीं होगा इसलिए कहते हैं की कुछ उपाधि उपाधि अर्थात तो जाति नहीं है किंतु भेद का धर्म है दूसरों से भिन्न करवाएगा कि तो जाती नहीं है। ऐसा तो इसका तो कैसे? ये समझिए वेदांत परिभा से जहाँ उपाधि का, तो तो का निराकरण करते है वहाँ देखेंगे मूल में इसका नया का मत में जो उपाधि हम लोग तो अनुमान में कहते हैं वो भी ये नहीं तो, हाँ। अर्थात ऐसे व्यवहार में व्यवहार होता है ये भेद को होगा किंतु तो जाति नहीं है तो वहाँ शायद हो जाए अगर जाति होगा तो समवेद हो जाएगा तो समवेदिव सती व्यावर्को है ये किन्तु वहाँ टीका में नहीं दिया वेदन परिवेशन टीका में ये समेत भिन्न नहीं दिया व्यावर्तक धर्म हो जाति भिन्न हो ऐसा करें कहीं यथा गोत्म नित्यम तथा अश्वत्व चंद्र सदृश मुखोदर अभी चंद्र में भी आहलाद कर मुख में भी आह्लाद कर तो ये कोई उपाधि नहीं है अर्थात ये ऐसा एक धर्म है अल्ला देखिए टीका में दिया है रामलाशेषा अल्लाह का सुख विशेष है विशेष ठीक है आगे क्या कंती दिया है, है ठीक देखिए कंती क्या देखिए यद्यपि चंद्र मुख दर्शन जन्यो सुख ओर भिन्न चंद्र दर्शन से जो सुख होगा और मुख दर्शन से जो सुख होगा ये दोनों सुख तो भिन्न है होने पर भी चंद्र मुखर न एक आह्हाद करोत्म चंद्र और मुख दोनों से होने वाला सुख भिन्न भिन्न हो गया तो आह्हाद का अर्थ हो गया सुख विशेष इसलिए तो आह्लाद वास्तविक भिन्न भी हो जाएगा क्योंकि दर्शनजन्य सुख भिन्न हो इसलिए आह्लाद तो भिन्न हो गया चंद्र मुख न एकम आह्लाद करो तुम कारणता कारणता कारण से आवश्यकवात क्योंकि दोनों सुख ही भिन्न हो गए इसलिए ये कारण दोनों भेद भिन्न हो जाएगा कारणता भेद से क्योंकि दोनों सुख अलग अलग हो तथापि शो आश्रय उपधायक संबंधे न एक वैजातीय विशिष्टत्व एवं प्रकृत साधारणो धर्म शो आश्रय ये जो कारणता का आश्रय हो गया कारण जो सुख हो गया है आल्हाद उपधायक संबंधेन ये सुख उपधायक अर्थात सुख देता है उपधायक अर्थात जो उपधान करवाएगा उसको उपधायक कहा जाएगा अर्थात सुख जनकत्व समझ तो सुख जनकत्व संबंधे न एक वैज्ञात विशिष्टत्व सुख जनकत्व ये दोनों में रहेगा जो सुख होगा वो सुख अलग अलग होगा किंतु सुख जनकत्व दोनों में आ जाएगा वही जो सुख जनकत्व आ गया यही हो गया कि विलक्षण जाति एक वैजातीय विशिष्टत्व में वो प्रकृति साधारण धर्म तो यहाँ सुख जनकत्व उभय में रहेगा मुखचंद्रदर्शनजन्य सुख एक मुखचंद्रदर्शनजन्यक जातीय सुखम अच्छा ठीक है एक जातीय सुखम अर्थात तो दोनों सुख भिन्न भिन्न हुए तो कि उसमें वही अर्थात समान जातीय रह जाएगा अर्थात न? एक जातीय एक सुखम सुख जनकत्व दोनों में रहा दोनों दर्शन में सुख जनकत्व रहा सुख जनकत्व रहने से जो दोनों सुख हुआ सुख दोनों भिन्न भिन्न हुए सुख दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी एक जातीय हुआ एक जातीय सो आश्रय उपायकत्व स्व आश्रय स्वय उपधाय स्व पद से एक जातीय विशिष्टत्व में हो। अच्छा ये तो, तो पंक्ति थोड़ा और कल देख करके ये स्व पद से किस लेंगे ताकि स्व आश्रय उपधायक तो ये घटेगा क्योंकि अंतिम कह दिया एक जातीय में वो सुखम तो इसलिए सुख जनकत्व यहाँ ये सादृश्य नहीं लिया जा सकता है क्योंकि एक जातीय सुख कह दिया सुख जनकत्व नहीं होगा एक जातीय सुखम का ठीक है इसको देखकर भी करेंगे मूल में दिया आगे मुखम इत्यादि आल्हाद करत्वादि आल्हाद करत्वादि आदि कहने से आगे वही राम में जहाँ पंक्ति पूरा हुआ उसके आगे आदिना वर्तुल्व तेजस्वी परिग्रह मुख में वर्तुल्व तो है चंद्र जैसा अथवा तेजस्वीत्व है चंद्र जैसा तेजस्वी ऐसा तेजस्वी ये सादृश्य हो गया दोनों आगे दिन में अतिरिक्त कल्पना गौरव तो ये सादृश्य को अतिरिक्त अगर कल्पना करेंगे तो ये गौरव होगा फिर इसको किसमें लेंगे कहीं जाती हुआ कहीं कुछ विलक्षण धर्म हो गया कहीं आह्लादकरत्व वर्तुरत्व अथवा तेजस्वीतम यह सब धर्म मान लिया जाएगा इसलिए सादृश्य को अतिरिक्त नहीं मानेंगे ऐसे प्राचीन लोग कहते हैं नव्यास्तु सादृश्यम अतिरिक्तम एवं नव्य न्यायिक लोग कहेंगे सादृश्य अतिरिक्त धर्म है तो फिर अतिरिक्त धर्म अगर हो जाएगा तो प्राचीन लोग कहेंगे अतिरिक्त पदार्थ विभाग व्याघात अभी नब्बे लोग कहेंगे सादृश्य अतिरिक्त तो होगा प्राचीन लोग कहेंगे पदार्थ विभाग हुआ साथ आप अतिरिक्त तो कहेंगे तो पदार्थ विभाग व्याघात तो हो जाएगा तो भी नब्बे लोग कहते हैं कि ये इतना नाच्य अतिरिक्त तो होने पर भी पदार्थ विभाग व्याघात नहीं होगा पदार्थ तो ये विभाग साथ होगा तो क्यों तस् अर्थात पदार्थ विभाग से टिप्पणी दिया है क्योंगा तो पदार्थ विभाग से साक्षात परम्पराया व तत्व उपयोगी पदार्थ मात्र निरूपण निरूपण करत्वा ये अतिरिक्त तो सादृश्य अतिरिक्त तो होने पर भी पदार्थ विभाग वाक्य का व्याघात नहीं होगा क्यों पदार्थ विभाग वाक्य में उतने पदार्थों को कहा गया जितने की साक्षात अथवा परंपराया तत्वज्ञान के लिए उपयोगी जो तत्व ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है वो पदार्थ विभाग वाक्य में उनका ग्रहण नहीं हुआ है पदार्थ विभाग वाक्य में ग्रहण नहीं होने पर भी वो अतिरिक्त तो पदार्थ हो सकते हैं। तो पदार्थ विभाग वाक्यों में कितने ग्रहण हुए हैं जितने तत्व ज्ञान के लिए उपयोगी है सिद्ध कैसे करें कैसे सिद्ध करेंगे की इनसे ही तत्व आगे उसको दिखा रहे हैं अर्थात ये सब तत्व ज्ञान के लिए उपयोगी ही नहीं है इस प्रकार कह देते हैं। देखिए इसको देखेंगे रामरुद्री ने तत्व तो ज्ञान उपयोगी थी दिया आत्म द्रव्यादि भेद प्रकार को ज्ञानम तत्व तो ज्ञानम आत्म धर्मी द्रव्यादि भेद प्रकार को ज्ञानम धर्म धर्मी कौन हो जाएगा आत्मा और भेद किसका रखेंगे इतरो द्रव्यादि का भेद अर्थात आत्मा इतर द्रव्यादि भिन्न इस प्रकार के जो ज्ञान करेंगे आत्मधर्मिक इतर इतर हो गया द्रव्यादि द्रव्य गुण कर्म जो शुरू बोजेंगे द्रव्यादि भेद प्रकार का ज्ञानम यही हो गया तत्वज्ञान तद जनक ज्ञान विषयत्व तदउपयोगी ये तत्व ज्ञान के लिए तत्वज्ञान का जनक ज्ञान जो ज्ञान होगा तत्व ज्ञान का जनक जो ज्ञान होगा तत्व ज्ञान हो गया आत्मा इतर भिन्न ये ज्ञान हो जाएगा तत्व ज्ञान ये ज्ञान का जनक हो जाएंगे कुछ और ज्ञान वो ज्ञान का विषय हो जाएंगे तत्व ज्ञान का उपयोगी तत्व ज्ञान का जनक ज्ञान अभी कौन होगा उसके लिए कहते हैं तादृश ज्ञाने अभी तत्व ज्ञान हो गया आत्मा इतर भिन्न इतना तत्व ज्ञान है तब तो ये ज्ञान होने के लिए आपको आत्मा का ज्ञान चाहिए और इतरों का ज्ञान चाहिए तो आत्मा धर्मी और इतर जिनका भेद रहेगा ये दोनों का ज्ञान होने से उनको तत्व तो तो ज्ञान हो जाएगा अभी कहते हैं तादृश ज्ञान च पक्ष ज्ञान विधया आत्मज्ञान से आत्मा, आत्मा इतर भिन्न कहते हैं तो पक्ष हो जाएगा आत्मा तो आत्मज्ञान आत्मा का ज्ञान पक्ष ज्ञान रूपेण आवश्यक है और प्रतियोगिता अवच्छेदक प्रकार प्रतियोगी ज्ञान विधया द्रव्यदि पदार्थ ज्ञान से आत्मा हो गया पक्ष इसमें भेद रहेगा इतरों का जो सब इतरों का भेद रहेगा वो भेद का प्रतियोगी सब इतर हो जाएंगे तो कहते हैं प्रतियोगिता अवच्छेदक प्रकार प्रतियोगी हो जाएगा द्रव्य गुण कर्म ये सब हो जाएंगे प्रतियोगिता अवच्छेदक हो जाएगा द्रव्यत्व गुणत्व कर्म तो इत्यादि हो जाएंगे तो अभी हमको द्रव्य ज्ञान चाहिए ये ज्ञान में प्रकार कौन बनेगा द्रव्य गुण ज्ञान में गुणत्व कभी कहते हैं प्रतियोगिता अवच्छेद हो गए द्रव्य तो गुण हैं तद प्रकार ज्ञानम अर्थात द्रव्य ज्ञान गुण ज्ञान इत्यादि ये सब प्रतियोगी ज्ञान विधया प्रतियोगी जिनका भेद आत्मा में रहेगा इस प्रकार की इनका भी आवश्यकता है होने से द्रव्यदि पदार्थ ज्ञान जनकत्व आत्मज्ञान पक्षत्व चाहिए द्रव्यादि ज्ञान ये सब भेद प्रतियोगी त्वे न इनका भी ज्ञान चाहिए तो होने से आत्मादी नाम तत्व ज्ञान उपयोगिता ये जो आत्मा और जो बाकी ये पदार्थ रोगे द्रव्यादि ये ही तत्व के लिए उपयोगी है तो बाकी जो पदार्थ सादृश्य इत्यादि ये सब तत्व के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि हमको भेद ज्ञान चाहिए आत्मा के साथ बाकी सबका भेद इतना ही ज्ञान चाहिए तो इसके लिए सादृश्य क्यों चाहिए ये जो इतर हो गए उनके बीच में सब एक का बीच में एक सादृश्य रहा हमको तो चाहिए आत्मा के साथ अनात्मा का भेद ज्ञान चाहिए इसलिए सादृश ज्ञान हमको किस लिए चाहिए तो सिद्धांत कहता है कि वो आवश्यक ही नहीं है सादृश्य का कोई अर्थ तत्व ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है सिद्धांत ये बात कह दिया मूल में देखिये तस्था विभाग वाक्य साक्षात परम्परा या तत्व ज्ञान उपयोगी पदार्थ मात्र निरूपण करो तत्व ज्ञान के लिए उपयोगी जितने पदार्थ है पदार्थ मात्र राम में ये तो आगे प्रतीक है न एवमीति कुंडे बदर उसका चार पंक्ति पूर्व में देखिए अत्र मात्र पद है ना इसमें तो एकसठ पृष्टान है एकसठ का अंतिम नीचे से द्वितीय पंक्ति में अत्र मात्र पदे नदी तो पदार्थ व्यवच्छेद तो पदार्थ पदार्थ विभाजक वाक्य में उतने को ही लिया जाएगा जो तत्व ज्ञान उपयोगी पदार्थ मात्र मात्र कहने से सादृश्य इत्यादि नहीं लिया जाएगा सर पदार्थ व्यवच्छेद तथा सादृश्यादी नाम आत्म भिन्न सत्य तत्वी ये आत्मा से भिन्नता तो है होने पर भी आत्मनिते तदेदो ज्ञान न हम विषय सादृश्य का भेद आत्मा में है ये कोई आवश्यकता नहीं है हैदेत ज्ञानम न मतस ये जो सादृश्य का ज्ञान है ये ज्ञान के लिए कोई उपयोगी नहीं है तद भेद ज्ञान जनक ज्ञान विशेष्यापी सादृश्यादय न तत्व ज्ञान उपयोगिता सादृश्य का भेद आत्मा में है ये ज्ञान कोई तत्व ज्ञान अर्थात ये ये नहीं है तत्व के लिए उपयोगी नहीं है द्रव्यादि का भेद इसका ज्ञान ही चाहिए द्रव्यादि का ज्ञान चाहिए आत्मा का ज्ञान चाहिए सादृश्य इत्यादि यद्य आत्मा से भिन्न है तथापि आत्मा से इनका भेद ज्ञान कोई आवश्यक नहीं आगे मूल में एवं अधिकरणी एवं एवं अर्थात सादृश्य अधिकरण ये भी अन्य अतिरिक्त पदार्थ तो है अतिरिक्त तो पदार्थ है किंतु पदार्थ विभाजक वाक्य में इसका गणना करना आवश्यक कर नहीं है ये नब्बे न्यायिक लोग कहते हैं अधिकरण भी अतिरिक्त पदार्थ है प्राचीन लोग कहेंगे अधिकरणत्व तो क्या है अभी घट भूतल में है अधिकरण कौन हो जाएगा भूतल तो ये भूतल में अधिकरणत्व तो आया ये वास्तविक क्या आया है कहते हैं घट का संयोग आया ये संयोग ही तो अधिकरणत्व तो। कोई कहेगा अभी घट का अधिकरण भूतल को कहते थे अभी आप कहते हैं कि घट भूतल में नहीं है घट का संयोग भूतल में है और जो बुद्धि अधिक लगाएगा वो कहेगा भूतल में संयोग है क्या अभी घट और भूतल का बीच में संयोग हो कोई बुद्धि लगा कर संयोग भूतल में नहीं है संयोग किसम से रहेगा तो भूतल में घट है ना भूतल में संयोग है ना भूतल में समवाय है समवाय है तो अभी कहेंगे कि इसलिए तस्य संयोग आदि रूपोत् अगर कहेंगे कि अधिकरणत्व तो क्या है अधिकरणत्व तो जो अधिकरण में आएगा अधिकरण में संयोग आया ना अधिकरण में समवाय आया कहेंगे कुछ भी मानो अगर उसको तो संयोग आदि रूप देंगे नव्य को कह रहे हैं अभी संयोग कहेंगे अधिकरणत्व तो का अर्थ संयोग संयोग अभी भूतल में रहेगा ना घट में रहेगा दोनों में रहेगा तो अगर संयोग दोनों में रहेगा और अधिकरणत्व का अर्थ हो गया संयोग अभी कुंडा बदर में संयोग है संयोग दोनों में रहेगा तो अधिकरणत्व दोनों में आ जाएगा आ जाने से कुंडे बदर जैसा होगा इस प्रकार की बदरेंगे पोलिटिकल करके देखो कुंडे बदर अभी कहेगाने बदर कुंड तभी बदर में कुंड रहना चाहिए तो इस प्रकार की हो जाएगा संयोग आदि मुख्यत्व बदर कुंड संयोग से दुष्टत्व कुंडे बदर मीति वदर है कुंड मीति अपनी प्रयोग है सभीरण तो का अर्थ अगर आप संयोग कह देंगे संयोग दुष्ट होने से अधिकरण तो भी दोनों में आ जाएगा इसलिए नव्य लोग कहते हैं कि अधिकरण तो का अर्थ संयोग आदि संयोग इत्यादि ये सब नहीं होगा अधिकरण अधिकरण का अर्थ न तो, तो अर्थात तो तो। तो तो साथ में नहीं आएगा जैसे सात को नब्य लोग साथ में नहीं मानते इसलिए इसी प्रकार अधिकरण तो भी साथ में नहीं आएगा इसी प्रकार खोजने से आगे कहते हैं एवं प्रतियोगित्वी ये भी और अधिक इस तो प्रकार के बहुत अधिक हो सकते हैं किंतु तो यह सब विभाजक वाक्य के लिए आवश्यक नहीं तत्व तो तो ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है ठीक योजयति अभी सादृश्य का लक्षण सादृश्य का लक्षण क्या हो गया जैसा तद भू व धर्म तो यह लक्षण को लक्ष्य में उपयोग करते हैं लक्ष्य दिया मूल में दिया अंतिम में तथा मुक्ता रोजिंग यहां सी चंद्रगताद्हादकवादी मुखे चंद्र सादृश्य चंद्रभिन्न सति चंद्रगत आलादेना है ना? करता अर्थ में ऋणूल ले लिया इसलिए और कर कहकर अलग क्री धातु चंद्र भिन्न क्षत्रि चंद्रगत आला रह जाएगा मुख में चंद्र से भिन्न है और चंद्रगत आधक ये मुख में आ जाएगा तो मुख में आने से ये चंद्र सादृश्यम एक दृष्टांत तो दिखाया अंतिम में कहा मुखे इति मुक्तावली में कहा शब्द का अर्थ तो कहते हैं इति श्लोक व्याख्या समाप्ति द्योतक प्रथम श्लोक का व्याख्या समाप्त हो गया आगे द्वितीय श्लोक पहले कारि का शिथ्य जो व्योम कालधिग्देहि नो मन का द्रव्याण्यथ गुणारूप रसोग परमगंधस् कालि रसोगस्ता प क्षिति अब तेजो मरुद व्योम काल दिग दे यहाँ तक एक पद हो गया इतरह तरह द्वंद्व कर दिया आगे मन अथ द्रव्याणि अथ गुणा रूपम रसो गंधस स्तः परम अर्थात ये श्लोक में गुणों में तो रूप रस गंध तीन ही गिनाया फिर आगे कार्यक्रम में और आएगा द्रव्य के लिए कह दिया द्रव्याणी क्षिति अब तेजो मरुद्योम आत्मा और हाँ। ये द्रव्य हो गए में दर तीन स्त्रिया सूत्र विहित तीन प्रत्यंत क्षिति शब्द अभी क्षिति में तीन प्रत्यय हो गया और तीन प्रत्यय होने से धातु चीच चीच, उसे, थी, थी, उसे ती, तीन प्रत्यय हो गया तो तीन प्रत्यय होने से तीन भावों में हुआ तो भावों में होने से अगर भावों में ए रच जाएगा तो क्या बनेगा क्षय तीच, तो क्षिति का अर्थ हो गया क्षय भावों में अर्थात ये क्षय क्रिया क्षिति शब्द का अर्थ तो क्षय क्रिया हुआ अभी शंका करने वाला कहता है कि स्त्री तीन भाव अर्थ होगा अगर तरीके संज्ञा है भाव स्त्री इति सूत्र विहित तीन प्रतीयांत हो गया क्षितिशब्द इसका अर्थ हो गया क्षय क्षय वाचक पदस्य प्रकृत उपयोगीन अर्थ आह क्षितिशब्द का साक्षात अर्थ हो जाएगा क्षय तो यहाँ अभी क्षितियजों पर उद्योग गिना है यहाँ क्षितिशब्द का क्या अर्थ है इसलिए कहते हैं क्षिति पृथ्वी मूल में कहते हैं अर्थात में द्रव्याणी विभजते पृथ्वी, द्रव्याणि विभजते, विभजते? दिया है है किस में? में दिया है है? स्मरण किसको? किसमें में ना का, भस्धातु का क्या अर्थ होता अवच्छेद व्याप्य मिथो विरुद्ध याव धर्म प्रकार ज्ञानुकूल व्यापार ये हो गया विपूर्वक भ्वज धातु का अर्थ जहाँ कहते हैं विभजते कि विभवजते शब्द का क्या अर्थ होता है विभाग करते हैं तो इसका क्या अर्थ कहते हैं स्व समिव्याहित स्व पद का अर्थ हो गया विपूर्वक भ्वज धातु उसका सम अव्यहित समअभिव्याहित अभिव्यहित उच्चारित अभी यहाँ विभवजत के पास कौन उच्चारण हुआ है द्रव्यंग तो सो समित पद पद हो गया द्रव्याणी पदार्थता अवच्छेद को क्या हो जाएगा द्रव्य पदार्थता अवच्छेद व्याप्य अभी द्रव्य का व्याप्य मिथो विरुद्ध याव धर्म द्रव्य का व्याप्य हो और मिथो विरुद्ध हो जितने सारे धर्म द्रव्य तो का व्याप्य धर्म कितने आएंगे न आ जाए तो ये हो गया स्विव्य पदार्थता अवच्छेद क्या धर्म ये मिथो विरुद्ध है क्योंकि जहाँ पृथ्वीत्व रहेगा वहाँ जल तो रहेगा ये सब नौ जो है वो मिथो विरुद्ध तो पदार्थता अवच्छेद क्या मिथो विरुद्ध याव धर्म ये धर्म हो गया न धर्म पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व ये सब धर्म हो गए या व धर्म तद प्रकार पृथ्वीत्व प्रकार का ज्ञानम ये ज्ञान का स्वरूप कैसा सुनाई देगा तो जैसे कहेंगे कि घटत्व तो प्रकार का ज्ञानम ये ज्ञान कैसे सुनाई देगा अयम घट इसी प्रकार की पृथ्वीत्व प्रकार का ज्ञानम हो जाएगा एयम पृथ्वी इदम जलम इस प्रकार के तो स्विव्य पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध याव धर्म प्रकार का ज्ञानम ते ज्ञान के लिए अनुकूल व्यापार किसी को ज्ञान करवाना है हमको ज्ञान करवाना है उस व्यक्ति को कैसा यम पृथ्वी इदम जलम आगे इदम तेज अयम वायु इस प्रकार के ज्ञान कराना है दूसरों को अगर ज्ञान करवाना है क्या करेगा शब्द उच्चारण करेगा तो ज्ञान प्रकाश ज्ञान अनुकूल व्यापार व्यापार अर्थात शब्द उच्चारण करना ये हो गया विभजते विभजते अर्थात ऐसे शब्द उच्चारण करेगा जैसे श्रोताओ को विभक्त पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा ये वहां दिया है किन्दावली में दिया है देखेंगे जो पदक तो तो तो को नहीं लिया लिया जाएगा, ये तो पृथ्वी को आगे आपो जलानी दे दिया में, टीका में अब अब आगे अब च, आगे होत्री, पोत्री, ना ये सूत्र में वहां अप शब्द शब्द शब्द तो तो वो वाला है सब्द है शंका तो करने वाला कहता है कि अप शब्द तो अप्रीज ये पाणनीय सूत्र में शब्द पर है ये शब्द है सूत्र ग्राह्य है तो होने से परत्वाद आह यहाँ की तो आप जलानी तो आप गया है आप जलानी जलानी जला बहुवचन व्यवहार होता है नहीं तो कोई में जलम कहना न जले जल होता है आगे है तेज तेज प्रताप तेजसदाच्युवादुरा न तेजसी तो तेज शब्द प्रताप शताप्यवहता है तेज शब्द से वाच्यवाद प्रकृत तेज पदार्थ दर्शयती तो यहाँ तेज पद का अर्थ क्या हो गया, गया तेजो बन्धी तो बंधी कहने से जो बंधी को जो तेज को चार भाग कर दिया गया है भौम दिव्य दिव्य औदर्य कह भौम औदर्य दिव्य आकर गहलेदर्य है न भौम्य भौम दिव्य औदर्य आकर गय तो ये चार भागे तो आप वहां कह दिया गया कि भौम भौमो के लिए क्या कह दिया बनियादि कम भौम बनियादि को कह दिया गया आप यहाँ तेज शब्द का तो बन ही कह दिए अर्थात केवल भौमो को ले लिये बाकी को नहीं ले इस प्रकार की क्षमता नहीं हो कहते हैं बनियादी रीति मूल में कह दिया तेजो बन तो केवल भौमों का ग्रहण हो जाएगा इसलिए कहते हैं बनियादी आदि कहने से और बाकी अब इंधन विद्युत आदि ग्रहण हो जाएंगे आकर जृष्ट क्या है सुवर्णादि और औदर्य आगे है मरुद कहते हैं देव विशेष मरुशब्दाच्यवाद प्रकृत उपयोगि मरु शब्द से तो देवता लिया जाता है तो यहाँ मरु शब्द का अर्थ तो क्या है कहते हैं मरुद मूल में कहा मुक्तावली में मरुद वायु आगे व्योम आकाश शंका करने वाला कहते हैं व्योम शब्द वेदे ब्रह्मणी प्रयोगा आकाश शब्द ब्रह्म में प्रयोग होता है व्योम शब्द भी ब्रह्म में प्रयोग होता है में व्योम इस प्रकार की कह देते हैं वेदे ब्रह्मणी प्रयोगाथ यहाँ कहते हैं व्योम आकाश आगे काल शब्द अंतकादि बोधकत्वाद काल शब्द से अंत को, को कहते हैं अंतक शब्द का अर्थ यमराज अंतम करो तो काल शब्द से तो यमराज जी को कहा जाता है तो आप यहाँ कह दिए काल विभाग वाक्य में इसलिए कहते हैं काल शब्द से अंत काल समय दी टीका में कहते हैं दिन घर में दिख शब्द से दिशा अति अच्छा एक वाक्य दिया है यहाँ देखिये जहा द्वितीय का रामरुद्री में पूरा हो गया रामरुद्री में द्वितीय कार्य का जहाँ पूरा हुआ आगे प्रतीक दिया है स्त्रीआम इत्यादि न प्रतीक दिया है उसका पूर्व पंक्ति देखिए क्षित्यादि शब्दा तो कह दिया क्षिति क्षिति पृथ्वी प्रसिद्धार्थक तो क्षिति शब्द प्रसिद्ध है मूल में तो कह दिया था क्षिति शब्द का अर्थ क्षय है इसलिए क्षिति पृथ्वी कहा गया कहते हैं जगत में क्षिति शब्द का क्षय कितने लोग समझेंगे क्षिति शब्द का अर्थ पृथ्वी कितने लोग समझेंगे और अधिक लोग क्षिति शब्द का अर्थ पृथ्वी समझेंगे अब क्षय लिखा करके क्षय में अतिव्याप्ति न हो इसलिए पृथ्वी कहते हैं टीकाकार कहते हैं क्षितियादि शब्दा प्रसिद्धार्थक क्षिति तो शब्द का तो पृथ्वी ये प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध है तो फिर क्षिति पृथ्वी क्यों लिखे उसके लिए ये कहते हैं अन्यथा अन्य वा निराशा एवहि विवरणं कुरंती सत ये प्रसिद्ध तो है क्षति शब्द का तो पृथ्वी किंतु तो कोई इस प्रकार आएगा कहें क्षय धातु से एक प्रत्यय होकर के क्षय को कहता है इसी प्रकार की कोई अगर अप्रतिप अन्यथा प्रतिपत्ति करेगा उसका निराश करने के लिए विवरण कुरंती संत ये वाक्य कहाँ से आए वो तत्वबुनिकार का जो मूल वाक्य है तत्वबुदिकार टीका में दिया है ना? न संदेहात अलक्षणम इसलिए आगे व्याख्यानात् विशेष प्रतिपत्ति है संदेह हो जाएगा बोलकर करके लक्षण ठीक नहीं है ऐसा नहीं व्याख्यानार्थ विशेष प्रतिपत्ति है इसलिए संत लोग व्याख्यान करते हैं अर्थात विद्वान लोग व्याख्यान करते हैं कि मुख्य अर्थ यही होने पर भी अन्य अर्थों में कोई लक्षण ले न जाए कर अर्थ क्षय करता ही नहीं है तो का कर्म ही होगा यहाँ क्षिति शब्द जो है क्षिति को पृथ्वी कहेंगे एक क्षय करता नहीं होगा क्षय का कर्म हो सकता है भावों में तो पृथ्वी में कभी शब्द व्यवहार नहीं हो पाएगा करता में व्यवहार नहीं पाएगा कर्मों में व्यवहार हो सकता है और क्षिति में तीन प्रत्यय करेंगे ये कर्तरी पता है क्या संज्ञाए तो उ तीच संज्ञा है आगे दिख के लिए कहते हैं दिखब्द से दिशा अतिसर्जन धातुन दिशा अतिसर्जने अतिसर्जन अर्थ त्यागा सृज विसर्गे अतिसर्जन अर्थ त्यागपर्ण तो अतिसर्जन का अर्थ हो गया निष्पन्न से दानक दिशाधातु का अर्थ्या अतिसर्जन त्याग करना प्रकृत उपयोगि यहाँ दिग्ग शब्द का क्या अर्थ हो गया इसलिए मुक्तावली में कहा दिख आशा आशा दिशा आगे देही आत्मा देह विशिष्ट देही वाचका देह देही देही में क्या सूत्र लगे गया अत मतु प्रत्यो प्रत्ये हो जाए देहो अश अस्ती दे तो देही शब्द तो का अर्थ हो गया देह विशिष्ट जो तो देह विशिष्ट होगा उसको देही देह विशिष्ट जो अर्थ हो उसका वाचक हो गया देवयवी का अवयव होता है ना अवयव का अवयवी होते हैं नया एकलो क्या कहेंगे वृक्ष में शाखा है ना शाखा में वृक्ष है शाखा में वृक्ष है तो इसलिए शाखा में वृक्ष है तो शाखावान वृक्ष कहा जाएगा क्योंकि शाखा में वृक्ष है जैसे कहते हैं भूतलो में है। भूतलों <laughs> था था भूतलो में घट है इसलिए कहा जाएगा घटवान भूतलों कह जाएंगे तो इसी प्रकार के भूतलों में घट है शाखा में वृक्ष है शाखा में वृक्ष है इसलिए वृक्षवान शाखा हो तो वृक्षवान शाखा हो जाएगा तो कहते हैं देही शब्दात देहवान कौन हो जाएगा हाथ पांव हो जाएंगे तो इसलिए कहते हैं कि देह अवयन उपस्थित है देह का अवयव वा ही देही हो जाएंगे इस प्रकार की हो जाएगा क्योंकि वृक्षवान शाखा तो इस प्रकार वृक्षवती वृक्षवती शाखा नाखावान वृक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं होगा शब्द से देह का अवयव ही उपस्थित हो जाएंगे क्योंकि देही अर्थात देहवान, देहवान देह समवाई हो गए अवयव उपस्थित इसलिए कहा दे आत्मा देही शब्द से आत्मा को लिया जाएगा अवयव को नहीं लिया जाएगा अभी आप अगर देही शब्द से आत्मा को कहेंगे तो ईश्वर ये देही है ईश्वर का तो देह नहीं है इसलिए आप जो पदार्थ द्रव्य का, का विभाजन किए ना पदार्थ का विभाजन किए उसमें अभी द्रव्य का विभाजन द्रव्य का अभी जो आप द्रव्य का विभाजन किए उसमें आप देही गिना दिए और देही कह करके ईश्वर का ग्रहण नहीं हो पाएगा क्योंकि ईश्वर का देह नहीं है ये दोष को वारण करने के लिए देही शब्द का अर्थ कह दिया आत्मा देही कहने से ईश्वर का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि तो आत्मा कहने से ईश्वर का ग्रहण हो, जाए हो जाएगा क्योंकि परमात्मा ग्रहण हो जाएगा इसलिए आत्मा का इसको कहते हैं अर्थ ईश्वर से देही नाम मध्य अनंतभा कथम द्रव्यम ईश्वर देही का बीच में ग्रहण नहीं हो पाएंगे क्योंकि ईश्वर का देह नहीं है अनंतर भावात में देखिये भोगो ईश्वर का शरीर क्यों नहीं होगा क्योंकि ईश्वर को, को नहीं करने का भोग अभाव इसलिए देही कहने से ईश्वर का ग्रहण नहीं होगा आज यहां पर तो। ओ शंकर शंकर Sukhavati, the abode of the blessed.